श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध श्री रामकृष्ण देव तथा श्री तोतापुरी जी के परस्पर भावों के आदान प्रदान करने की बातें न्यांगटा अपने साथ एक लोटा एक लंबा चिमटा तथा एक चर्मासन रखते थे तथा उनका शरीर एक मोटी चद्दर से सदा ढका रहता था लोटा तथा चिमटे को प्रतिदिन मांझ वे चमकीला बना रखते थे उनके नित्य प्रति इस प्रकार के ध्यानानुष्ठान को देखकर एक दिन श्री रामकृष्ण देव उनसे पूछा पूछ ही बैठे आपको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है आप तो सिद्ध हो चुके हैं फिर नित्य ध्यान अभ्यास क्यों करते हैं यह सुनकर वे गंभीरतापूर्वक श्री राम कृष्णदेव की ओर देखकर कर से लोटे को दिखाकर बोले देख मेरे इस लोटे की ओर देखा यह कैसा चमक रहा है और यदि मैं इसे नृत्य न माँजूँ तो क्या होगा तब क्या यह मलिन नहीं होगा मन की भी ठीक यही दशा है ध्यान अभ्यास के द्वारा प्रतिदिन उसे बिना माझे छोड़ देने पर वह भी मलिन हो जाता है अपने न्यागता गुरु की बात को स्वीकार कर तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न श्री राम देव ने कहा किंतु यदि लोटा सोने का हो तब तो नित्य माजे बिना भी वह मैला नहीं होगा उनकी इस बात को हंस स्वीकार करते हुए न्यागटा ने कहा हाँ तुम्हारा यह कहना ठीक है श्री रामकृष्ण देव को नित्य अभ्यास की उपयोगिता के बारे में न्यागटा की इन बातों का सदा ध्यान रहता था तथा बौधा न्यागटा का नाम लेकर वे इस बात को हमसे कहा करते थे साथ ही हमारी यह धारणा है कि श्री रामकृष्ण देव की यह बात भी कि सोने का लोटा कभी मैला नहीं होता है न्यागटा के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई थी तथा उन्होंने यह अनुभव किया था कि श्री राम कृष्णदेव का हृदय वास्तव में ही सोने के लोटे की तरह उज्ज्वल है गुरु शिष्य में इस प्रकार का आदान प्रदान पहले से ही होता रहता था ब्रह्मज्ञानी पुरुष की निर्भरता निर्भयता तथा बंधन विमुक्ति के संबंध में शास्त्र का अभिमत वेदांत शास्त्र में कहा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते ही मनुष्य एकदम निर्भीक हो जाता है संपूर्ण अभी भयहीन बनने का यही एकमात्र उपाय है यथार्थ में यह सत्य है जो यह जान लेते हैं कि वे स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापी जन्म मृत्यु रहित आत्मा है उनके हृदय में कैसे या किसके द्वारा भय का उदय हो सकता है संसार में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ या व्यक्ति है ही नहीं यह सत्य जिनको ठीक ठीक दिखाई देता है इस सत्य को जो सर्वदा हृदय से अनुभव करते हैं उन्हें कहाँ और किस तरह भय होने की संभावना है खाते पीते सोते उठते निद्रा तथा जागृत आदि सभी अवस्थाओं में सर्वदा वे अखंड सच्चिदानंद स्वरूप को ही देखा करते हैं सबके भीतर सर्वत्र सदा वे पूर्ण बने हुए हैं उनके आहार विहार निद्रा जागरण अभाव आलस्य शोक हर्ष जन्म मृत्यु अतीत भविष्य आदि कुछ भी नहीं है मानव पंचेंद्रिय तथा मन बुद्धि की सहायता से जो कुछ देखता सुनता चिंतन या कल्पना किया करता है उनके भीतर उसका कुछ भी विद्यमान नहीं है इस प्रकार के अनुभव को ही शास्त्र में नेति नेति की निरामावस्था कहकर वर्णन किया है एवं इसके उपरांत ही पूर्ण स्वरूप आत्मा का अवस्थान तथा प्रत्यक्ष दर्शन बतलाया गया है सर्वदा सब समय इस प्रकार आत्मदर्शन होने का नाम ही ज्ञान में अवस्थान करना है और इस तरह ज्ञान में अवस्थान होते ही सर्व बंधन विमुक्ति हो जाती है श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पूर्ण रूप से इस प्रकार ज्ञान में अवस्थान होने पर जीव का शरीर 21 दिन मात्र रहने के पश्चात सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है अथवा नष्ट हो जाता है और वह इस संसार में पुनः अहम ज्ञान को लेकर वापस नहीं आता जीवन मुक्त पुरुषों को बीच बीच में इस ज्ञान में स्वल्पकालीन अवस्थान तथा आत्मदर्शन होते हुए अंत में वे उस ज्ञान में पूर्ण अवस्थित हो जाते हैं तथा उनको पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है जो नित्य मुक्त ईश्वर कोटि के पुरुष हैं जो कोई विशेष सत्य की प्रतिष्ठा कर जनकल्याण साधन के निमित्त ही जन्म लेते हैं वे बाल्यावस्था से ही बीच बीच में स्वल्प काल के लिए उस ज्ञान में अवस्थान करते हैं एवं जिस कार्य के लिए उनका आगमन हुआ है उस कार्य के समाप्त हो जाने पर अंत में पूर्णतया ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं और जिनकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति को देखकर अब तक संसार यह निश्चय नहीं कर पाया है कि मानव कल्याण के निमित्त स्वयं ईश्वर ही मूर्त रूप से आविर्भूत हुए हैं अथवा वे कोई अति अद्भुत शक्ति सम्पन्न मानव है वे अवतार पुरुष बाल्यकाल से ही इस पूर्ण ज्ञानावस्था में इच्छा मात्र से ही आरूढ़ होकर जितने समय तक चाहें वहाँ रह सकते हैं तथा पुनः अपनी इच्छानुसार लोक कल्याण के निमित्त जन्म जरा शोक हर्ष आदि की मिलन भूमि इस संसार में आ सकते हैं श्री रामकृष्ण देव के शिक्षा गुरु श्री श्रीमद तोतापुरी गोस्वामी ने 40 वर्ष की कठोर साधना के फलस्वरूप उपरोक्त जीवन मुक्त दशा को प्राप्त किया था इसलिए उनका आहार विहार सोना उठना इत्यादि सभी कार्य साधारण मानवों के सदृश नहीं थे नित्यमुक्त वायु की तरह बाधा रहित होकर यंत्र तंत्र वे यत्र तत्र वे विचरण किया करते थे वायु की भांति संसार के दोष गुण भी उनको कभी स्पर्श नहीं कर पाते थे एवं वायु के समान एक जगह आबद्ध होकर रहना भी उनके लिए कभी संभव नहीं होता था श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि तोतापुर जी तीन दिन से अधिक किसी स्थान पर नहीं रह पाते थे किंतु श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत आकर्षण से वे दक्षिणेश्वर में लगातार ग्यारह महीने तक अवस्थान करने को बाध्य हुए थे श्री रामकृष्ण देव की कैसी विलक्षण मोहिनी शक्ति थी